राहु ग्रस्त ग्रस्तिवा करेदु सदृश माज सामादना सन्म्मा कर्णोपसन तो यो जो बुस्सुषुप्तपुवान्ग स्वाप्स समये यसा सत्याजाते तस्वई श्री गुरुमूर्तये नव इदम श्री दक्षिणात यह जो चेतन पुरुष है उसका स्वरूप क्या है सन्मात्र सत्ता मात्र है वह सत्तामात्र ज्ञप्ति स्वरूप है जब सत्ता मात्र है ज्ञप्ति स्वरूप है तो सुसुप्त कैसे हो जाता है कहते हैं करणोपसंघरण तो कर्णोपसंघरण तो जब करणों का उपसंहार हो जाता है जागृत में तो बाह्य करण भी हमारे पास है करण भी हमारे पास है बाह्य करण और करण और विषय को लेकर के सारा का सारा व्यवहार होता है जब हम सो जाते हैं तब क्या हो जाता है कि ये बाह्य जो सो जाते हैं नेत्र आदि सब बंद हो जाते हैं शरीर भी पड़ा रहता है मन उस समय जागृत रहता है मन सारा का सारा निर्माण कर लेता है मन अपने अंदर चैतन्य को लेता है और सारा का सारा निर्माण कर लेता है तब सारा व्यवहार होने लगता है पर जब मन करण का भी उपसंहार हो जाता है तब आप सुश्रुति में चले जाते हैं विशिष्ट प्रकाश नहीं रहता उसमें उस समय अपने सामान्य प्रकाश में रहता है बल्ब के माध्यम से विशिष्ट प्रकाश मालूम होता है और बल्ब का माध्यम छूट जाए तो यह प्रकाश विद्युत रूप में रहता है प्रकाश कहीं नहीं जाता है पर प्रकाश सामान्य प्रकाश में चला जाता है और बल्ब के माध्यम से विशिष्ट प्रकाश में रहता है जब विशिष्ट प्रकाश रहेगा तो विशिष्ट प्रकाश का प्रकाश्य प्रकाशक भाव रहेगा कारण के उपसंहार हो जाने पर यह पुमान सुप्तो भूत यह कहा कि सो, सो गया श्रुति कहती है कि स्वपीति अपने में चला गया वह बहिर्मुक्ता को छोड़ दिया वह गया कहाँ श्रुति कहती है स्वपीति सो रहा है सो स्वम अपीति अपने में चला गया वह अपने वास्तविक घर में आकर बैठ गया व्यवहार छोड़ दिया व्यवहार क्यों छोड़ दिया व्यवहार न छोड़ने से छोड़े तो व्यवहार से थक जाएगा व्यवहार तो उसको थकाता है जागृत में स्वप्न में हम शक्ति खर्च ही करते हैं थकते हैं यह भ्रम होता है कि शब्द स्पर्श रूप रसगंध से हमको पोषण मिलता है यदि हमको पोषण मिलता तो हमको सुसुप्त में जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी थक जाता है तो अपने स्वरूप में चला जाता है वहाँ से इसकी बैटरी चार्ज हो जाती है फिर जागृत और स्वप्न में खर्च करता है फिर बैटरी कमज़ोर हो जाती है यहाँ तो खर्चा ही खर्चा है यहाँ से कुछ मिलता ही नहीं है तो फिर स्वरूप में चला जाता है मन को स्वस्वरूप कर देता है सदा सौम्य सदा संपन्नो भवती फिर इसकी बैटरी चार्ज हो जाती है फिर जागृत स्वप्न में खर्च करता है यही खेल चल रहा है इसीलिए कहते हैं सुसुप्त सुसुप्त संज्ञा होती है कैसे होती है क्या उदाहरण है कहा देखो आकाश में सूर्य है सूर्य का प्रकाश हो रहा है चंद्रमा है चंद्रमा का प्रकाश होता है रात्रि में दिन में सूर्य का प्रकाश होता है कभी कभी ग्रहण लग जाता है कभी कभी राहु आ जाता है तो ग्रहण लग जाता है तब क्या उस समय सूर्य का प्रकाश खत्म हो जाता है बादल से सूर्य ढक जाए तो सूर्य का प्रकाश खत्म हो जाएगा अरे बादल भी उसी से प्रकाशित हो रहा है भाई राहु भी प्रकाशित हो रहा है सूर्य प्रकाश से ही राहू जो सूर्य को ढका हुआ है वह भी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है पर हमको लगता है कि सूर्य गायब हो गया है राहु आ गया है उसको राहु क्या खाएगा उसको राहु भी उसी से प्रकाशित है सूर्य के प्रकाश में कोई अंतर नहीं है हमारे नेत्र से गृहित नहीं होता है सूर्य का प्रकाश जैसे पहले था वैसे अभी भी है पर हमारे नेत्र से गृहित नहीं हो रहा है ठीक इसी प्रकार सुसूप में हो रहा है इसी प्रकार राहु ग्रस्त दिवाकर इंदु सदृश राहू से ग्रस्त दिवाकर माने सूर्य इंदु माने चंद्रमा उसके समान यहाँ राहू क्या है माया समाचादनात् अज्ञान रूपी जो माया है उसने आच्छादित कर दिया है मन इंद्रिय सभी को आच्छादित कर लिया है तो मालूम होता है आत्मा आच्छादित हो गया कर्णोपसंघरणतः कर्णों के उपसंहार हो जाने से यह पुमान अर्थात प्रकाश रूप है वह सुसुप्त अभूत उसकी सुसुप्त संज्ञा होती है वह सुसुप्त कहा जाता है वह नहीं सोता है सुसुप्त हो जाता है कर्ण के उपसंहार होने से यह कैसे आपने जाना कि उस समय था अपने अनुभव में सब लोग देखें कभी भी अपने विषय में किसी को शंका नहीं होती कि मैं नहीं था किंतु मैंने कुछ नहीं जाना सुख से सोया पर कभी उसको यह शंका नहीं होती कि मैं नहीं था जगने के बाद किसी को शंका होती है कि मैं नहीं था वह कहता क्या है मैं बाहर से काम करते करते तक गया था फिर मैं आया फिर मैं सो गया फिर कुछ भी भान नहीं रहा बड़ी गहरी नींद आ गई ऐसे सुख से सोया अब मैं जगा हूँ जो जागृत में व्यवहार कर रहा है उसी ने सपना देखा वही सपने में गाया गया और वही सुसुप्ति में गया और वही जग कर के कहता है कि मैं नींद में सो गया था कुछ भी भान नहीं था यह माया का आच्छादन है अज्ञान है सुख क्या है स्वरूपगत सुख निराया सुख है क्योंकि जागृत और स्वप्न में जो खर्चा ही खर्चा था वहां तो थकान थी और सुसुप्त में थकान नहीं है खर्चा नहीं है तो स्वरूप व सुख का अनुभव करता है सुसुप्ति से फिर जागृति में आ जाता है जो तीन कमरों में घूम रहा है तीनों कमरों से अलग होगा कि नहीं होगा वह तीनों कमरों से अलग है वह जागृत वाला भी नहीं है स्वप्न वाला भी नहीं है सुसुप्ति वाला भी नहीं है तीनों से पृथक न हो तो एक से दूसरे में दूसरे से तीसरे में कैसे जाएगा इसलिए जगकर कहता है यह प्रबोध समये प्राग स्वाप समिति थे जो जागने पर इस प्रकार की प्रतिभिज्ञा करता है वही मैं हूँ ऐसा नहीं कहता कि जागृत में मैं दूसरा था सपने में मैं दूसरा हो गया फिर सो गया तो मैं तीसरा हो गया अब मैं चौथा उठा हूँ ऐसी प्रत्यभिज्ञा किसी को नहीं होती ऐसी पहचान नहीं होती है कैसे पहचान होती है कि जो मैं जागृत में व्यवहार कर रहा था इसी तरह प्रत्यभिज्ञा होती है प्रत्यभिज्ञा का पर विचार कल आएगा स्मृति और प्रतिभिज्ञा में क्या अंतर होता है उसको कल बताएंगे यह प्रतिभिज्ञता होती है जो मैं जागृत में व्यवहार कर रहा था वही मैं सपने में गया वही मैं गहरी निद्रा में सो गया कुछ भी भान नहीं था वही मैं जगा हूँ इसका मतलब है जागृत स्वप्न सुसुप्ति में जो आपकी उपाधि है उस उपाधि वाले आप नहीं हैं और इससे आप अपने को पृथक जब देखेंगे तो आपको परिचिन्न कौन करेगा आपका व्यापक स्वरूप स्वतः सिद्ध हो जाता है तीनों अवस्थाओं से पृथक ज्ञात होगा या प्रत्यभिज्ञाते किसको प्रतिभिज्ञा हो रही है यहाँ देखिए यह प्रति प्रत्यभिज्ञायते यहाँ कर्म कर्तरी प्रयोग है कोई पहचान करने वाला जान लिया जाता है पहचान वाला हो जाता है ऐसा नहीं कि उसकी किसी ने पहचान की पर वह स्वयं प्रकाश हो गया वह स्वयं ऐसा पहचान वाला हो गया कि मैं ही जागृत में था मैंने ही स्वप्न में गया मैंने ही सुसुप्त में गया इसीलिए प्रत्यय ही ग्ञाएते कर्मकर्तरी प्रयोग है ऐसा बोध जिसका हो जाता है स्वतः इस रूप में जो प्रकाशित हो जाता है वही दक्षिणा गुरु तत्व है वही ईश्वर तत्व है और उसको हमारा नमस्कार है गत दो श्लोकों की कुछ और जानकारी देंगे पिछले श्लोकों का भी एक एक का विवेचन कर लेना चाहिए मैं शरीर आत्मा नहीं हो सकता क्यों नहीं हो, आत्मा हो सकता दृश्यत्वात्थ जड़ भौतिकत्वाद यह दृश्य है यह जाना जा रहा है जो दृश्य है वह यह होगा मैं नहीं हो सकता इसलिए शरीर आत्मा नहीं हो सकता यह जड़ है आत्मा तो चेतन है यह मुर्दा के समान पड़ा रहता है यह कुछ भी नहीं जानता फिर आत्मा कैसे हो सकता है यह आत्मा नहीं हो सकता है रूपादि वाला जगत है आत्मा अशब्द अस्पर्श रूपादि से रहित है अतः यह आत्मा नहीं हो सकता यह अवश्य अवयव वाला है आत्मा निरवयव है इसलिए यह आत्मा नहीं हो सकता है यह भूतों का कार्य है आत्मा भूतों का कार्य नहीं हो सकता है जैसे घट आत्मा नहीं है ऐसे यह शरीर आत्मा नहीं है कहो कि प्राण को आत्मा मानने से क्या दोष है क्योंकि लोक में यह देखा जाता है कि जब तक प्राण रहते हैं तब तक इसको रखते हैं प्राण निकल गया तो फिर जला देते हैं प्राण ही इससे निकल गया तो प्राण ही आत्मा हो सकता है प्राण आत्मा नहीं हो सकता है आत्मा का मुख्य गुण है जानने वाला सुसुप्ति में हम सोए रहते हैं इंद्रिया सो जाती है प्राण जगता रहता है पर चोरी हो जाए तो प्राण को कुछ पता नहीं चल रहता है कोई घटना हो जाए तो प्राण को कुछ पता नहीं रहता है यदि प्राण जग रहा है तो उसको मालूम होना चाहिए था यदि प्राण आत्मा होता तो उसको जान लेना चाहिए था इसलिए प्राण आत्मा नहीं है दूसरी बात कहो कि प्राण सर्वश्रेष्ठ है राजा है अरे प्राण राजा कैसे है यदि राजा काम में लगा रहे तो नौकर सोएंगे यदि प्राण राजा हो इसका तो वह नित्य काम में लगा हुआ है और इंद्रियां सोई हैं तो नौकर सोएंगे थोड़े ही इसलिए प्राण राजा नहीं हो सकता है तो यह जीवात्मा जब संकल्प करता है कि अब मैं सो जाऊं इंद्रियां सो जाती हैं उसके संकल्प से सोती हैं इसलिए प्राण आत्मा नहीं हो सकता है क्षणिक बुद्धि में जो ज्ञान है वह आत्मा क्यों नहीं होगा तो बुद्धि क्षणिक है तुम क्षणिक मानते हो पूर्वापर का परामर्श कौन करेगा अरे प्रथम क्षण प्रथम आत्मा दूसरे क्षण दूसरा आत्मा तीसरे क्षण तीसरा आत्मा हो जाएगा तो पूर्वापर का परामर्श कौन करेगा एक ही क्षण में तो उसकी उत्पत्ति एवं नाश हो जाता है कल मैंने व्यवहार किया फिर मैं सो गया कल हमने द्वितीय श्लोक कर कर लिया था आज तृतीय श्लोक पढ़ रहे हैं इस प्रकार का परामर्श कौन करेगा प्रतिदिन तो नए नए काम होंगे आत्मा नया नया होगा इसलिए बुद्धि भी आत्मा नहीं हो सकती है और शून्य तो आत्मा कहाँ कहाँ ही नहीं जा सकता है भास्कर भगवान कहते हैं कि ये शून्यवादी इतने भ्रष्ट हैं कि वे आकाश को मुट्ठी में बांध कर ले जाना चाहते हैं अरे आकाश को कैसे तुम बांधोगे तुम इधर कहते हो शून्यम आसित शून्य ही था शून्य से उत्पन्न हुआ सारा सब शून्य ही है अरे शून्य को जाना किसने जानने वाला तो शून्य से भिन्न होगा कि नहीं शून्य का प्रकाशक कौन है जो प्रकाशक है वही आत्मा है इसलिए आत्मा की खोज करनी हो तो एक लक्षण समझकर रखना चाहिए जानने वाले का नाम आत्मा है यहाँ पर यही जानना चाहिए यहाँ पर यही खोजना चाहिए कि जो जाना जा रहा है वह अनात्मा है जो जानने वाला है वह आत्मा है और आत्मा को जानने के लिए अन्य प्रकाश की जरूरत नहीं है इसलिए वह स्वयं प्रकाश है साक्षात अपरोक्ष के विषय में हमने पहले ही चर्चा कर ली थी नाड़ियों के उद्भव का जो केंद्र है उसका हम संक्षेप में आज संकेत कर रहे हैं कर देते हैं हमारे शरीर में मूल्यवान नामक एक मूलाधार नामक एक नाड़ियों का केंद्र है वह गुदा के भाग से दो अंगुल ऊपर मेढ भाग से दो अंगुल नीचे ये जो चार अंगुल भाग है उसके मध्य में एक केंद्र है जिसको हम कहते हैं मूलाधार मूलाधार एक ऐसा केंद्र है कि उसी केंद्र से सभी प्रकार की नालियों का उद्भव होता है ये नालियां शरीर में व्याप्त हैं कर्म कराने वाली ज्ञान कराने वाली एवं ये सभी प्रकार की नालियाँ वहीं से निश्रित हैं शास्त्र में उनकी संख्या बहुत आती है बहत्तर मानी गई है बहत्तर लाख बहत्तर हजार दो सौ एक ऐसी कुछ करके है एक सौ एक नाड़ी मुख्य मानी गई है उसके मध्य से निकली हुई एक सुषमना नाम की नाड़ी है जिसका इस ब्रह्मरंध्र से संबंध है और उस नाड़ी का संबंध ब्रह्मलोक तक है सूक्ष्म है जैसे शब्द सुनते हैं शब्द का संबंध वहाँ तक होता है विभिन्न प्रकार की नाड़ियाँ हैं उसी से सभी प्रकार की व्यवस्था अलग अलग चलती है अब इस विषय में हम थोड़ी बात कल बता देंगे फिर आगे का प्रसंग लेंगे बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय